सस्ता हो गया था सप्तम में, में। सतत भावना प्रतिनियत प्रतिप्रात्ता प्रत्यय इतना अनत श्लोकम भावना निरंतर भावना चिंतन हे प्रति प्रत्यय हेतु प्रतिनियत फल प्राप्ति निश्चित फल प्राप्ति का निमित्त अंत्य प्रत्यय हेतु तो। प्रतिनियत फल प्राप्ति का निमित्त अंत्य प्रत्यय देह त्याग जब होता है अंत्यकाल में जो प्रत्यय ज्ञान है वो प्रत्यय हो गया निश्चित फल प्राप्ति का निमित्त प्रतिनियत जिस चिंतन के अनुसार जैसा चिंतन करेगा ऐसा फल प्राप्त करेगा ये प्रत्येक का हेतु क्या हुआ अंत्य प्रत्येक हेतु ही सतत भावना प्रतिनियत तो फल प्राप्ति का निमित्त तो क्या है अंत्य प्रत्यय निश्चित तो फल प्राप्ति का निमित्त तो हो गया अंत्य प्रत्यय अंत्य प्रत्यय प्रत्य का हेतु सतत भावना ऐसे मान करके अनंतर श्लोकों का अवतरण करते भगवान काश्य कर यशदी यशमाद अंत्या भावना देहांतर प्राप्तो कारणम कारण तस्मात अंत्या भावना देहांत प्राप्ति में कारण है अंत्य प्रत्ये जैसे भावना हो ऐसे देहांतर अन्य देह की प्राप्ति होगी वो कारण है भावना तस्मात संशयः कस्ु कालेशमुस्मरयु्य चुस् मयुबुर्मे वैश्य संशयः सर्वेश काले माम युद्धेश क्योंकि अंत में जो, जो जैसे चिंतन करता है इसे फल प्राप्त करेगा इसे सर्वेश माम मनुस्मर युद्धेश या युद्ध करने का तुम्हारा आश्रम धर्म पालन करो आश्रम धर्म पालन करते करते हुए माम अनुस्वर सर्वेशु कालेस हमेशा ही मेरा चिंतन करते रहो मई अर्पित मनोबुद्धि मई बुद्धिश्च मनोबुद्धि मई अर्पित मनोबुद्धि मई अर्पित मनोबुद्धि मनोबुद्धि मेरे में अर्पित जिसका ऐसे तुम माम एवं मुझे प्राप्त करोगे कोई संशया नहीं हमेशा ही मनोबुद्धि अर्पित हो अर्पण कार्य का छोड़ कर उसका चिंता बराबर करते रहे तस्मात ये तस्मात का अर्थ करते टीका में विशेषण त्रय तो भगवत अनुस्मरण भगवत प्राप्ति हेतु तुम तस्मात <coughs> योग सूत्र में कहा गया सत्य दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि अभ्यास दृढ़ कैसे होता है दीर्घ काल नीर्घ काल नैरंतर और सत्कार ये तीन से भावना होनी चाहिए निरंतर करे दीर्घ काल करे और सत्कार पूर्वक सत्कार के साथ श्रद्धा से ब्रह्मचर्य श्रद्धा के साथ करे तो अभ्यास दृढ़ होता है ऐसे विशेष मंत्र है साधक से विशेष मंत्र है भगवत अनुस्मरण से वो स्मरण का ऐसे भगवान का चिंतन करे दीर्घ का काल निरंतर सत्कार पूर्व ये भगवान का जो चिंतन है भगवत प्राप्ति का हेतु ही ऐसा होने से हमेशा ही सर्वे जो काल सर्वदा ही चिंतन करना चाहिए ये पहले आया था सर्वदेव नैरंतर आदर दिया समर्पित चेत ये पहले पूर्व श्लोक में आया था हमेशा ही निरंतर आदर पूर्वक भगवान में चित्त समर्पण करने से आगे अंत्यकाल में भी ऐसा होगा चिंतन होगा सर्वेश कालेसु तस्मा सर्वे सुरंतर अभ्यांश जो श्लोक में सर्वेशु कालेसु का केवल सर्व काल के नहीं सर्वेश कालेषु हो गया दीर्घ काल नैरंतर अवरु सत्कार होना चाहिए इसे सर्वे काल से आदर नैरंतर अभ्यांश आदर नैरत काल काम विशेषण विशेषण दीर्घका असत्कार यथाशात्र दुत्यते शास्त्री केिता है भगवत कर्तव्यम उत्तर ये कर्ण है भगवत चिंतन तेन स स्वधर्म अ इति उपदेशता उसके साथ कहते भगवान चिंतन करते समय अपने धर्म करो ऐसे कहते ऐसा उपदेश भगवता उपदेश करने वाले भगवान का इष्ट होगा समुच ज्ञान कर्म अंगीकृतम तो ज्ञान भी हो भगवान का और कर्म भी करे ऐसा भान होता है इतनी आशंका है मई भाष्य में मयर पिता मनोबुद्धि श्लोक में मयर पिता मनोबुद्धि महावीर शिक्षक मनोबुद्धिगोचरम क्रियाकारकम सकल ब्रह्म भावन युद्धस क्रियादी कलाप से ब्रह्मस्वीलावशित मयर्पित मनोबुद्धि कौन सी क्या वा मनोबुद्धिगोचरम मनोबुद्धि का विषय जितने क्या क्या है क्रियाकारकम क्रियाकर्म हि कारकर्ता कर्म फल जितने स्वर्ग सकलमी ब्रह्म कुछ नहीं भावयन ऐसा चिंतन करते है युद्ध करते हो करो ऐसे कहने के अभिप्राय भगवान का क्या है क्रिया कलापस्य कलाप से ब्रह्म अतिरा क्रिया कारक फलादी कोई ब्रह्म परमात्मन से नहीं है ऐसा कथन करने से अत्र समुच्चय न विवक्षित समुच्चय नहीं उत्तर इत्यास धर्म अनुवर्तमान से प्रयोजन में देखो माम करो तस्वर युनु सो मई वास्ुदेव अर् मनोबुद्यर्त मनोबुद्धि परमात्मा में मनोबुद्धिर्पित ये सहता वा महमे यशा स्मृत युज प्राप्त करो वो आगामी संशय कोई संशय नहीं ऐसे चिंतन करते हुए अपने कर्म करो उक्त साधन फल प्राप्तो प्रतिबंधा भाव सुचे ऐसे साधन हमेशा ही परमात्मा चिंतन करते हुए अपने धर्म आचरण करे तो प्रतिबंध कुछ नहीं फल प्राप्ति में ये कहतेशय अद संशयशय इसमें कोई संशय नहीं बोलो इतलोकोक्तायी भगवान त पूर्वश्लोकोक्तायी पूर्वश्लोके अष्ठा शीलमैसे अनुष्ठान करने वाला ऐसे ही हमेशा चिंतन करते हुए अपने धर्म पालन करता है तो भगवान अंत काले प्राप्त भगवान को अंत काले प्राप्त होगा किंच अभ्यासुक्त चेतसा नान्यगा पर दिव्य या किचित अभ्यास योग नान्य गामिना परमं दिव्यं योग चित्तसा परमं पुरुषं दिव्यं अभ्यासुक्त चित्तसा परमं पुरुषं दिव्यं दिव्यम अनुचितन या चिंतन करता है तो परमात्मा को प्राप्त करता है कैसे चित्त के, के द्वारा अभ्यास योग युक्त अभ्यास रूप योग से युक्त चित्त से नान्य ना अन्य तो नहीं जाने वाले केवल परमात्मा चिंतन करने वाले अनुचितन परम पुरुष उसको चिंतन करते उसको प्राप्त करता है अभ्यास विभजते अभ्यास क्या है अभ्यास योग युक्त न भाष्य में मई चित्त समर्पण विषय होते एक प्रत्यवत विलक्षण अभ्यास अभ्यास प्रत्य प्रत्यना चित्त समर्पण विषय चित्त समर्पण विषय विषय परमात्मा पर एक परी एक श्रीक श्रीक देश से धारणा एक देश में स्थिर रहे प्रत्येक तेकता ध्यान लगातार चले तुल्य प्रत्यावृति प्रत्येकता तुल्य प्रत्येक की आवृत्ति एक परमात्मा है बराबर उसी चिंतन की आवृत्ति लगातार और कैसे विलक्षण प्रत्यय से अनंतरित विलक्षण प्रत्यय न अनंतरित आठ में अंतरित है अनंतरित विलक्षण प्रत्यय अनंतरित अन्य प्रत्यय से अंतरित व्यवहिता नहीं हो और चिंतन करते बीच बीच में अन्य चिंतन आ गया तो विलक्षण प्रत्यय से अंतरित हो गया व्यवहित हो गया व्यवहितता नहीं हो ऐसे लगातार प्रत्येक एकता था, लगातार चलेगा इस अभ्यास करने पर प्रत्येक आवृत्ति होगी और आप अन्य प्रत्येक बीच में नहीं आए व्यवहार नहीं हो इसका नाम है अभ्यास ठीक है नहीं चित्त समर्पण से विषय भूत हम भगवत अर्थांतरण वस्तु सदस्त मनोचित समर्पण का विषय भूत भगवान भगवत अर्थंतर वस्तु उससे अन्य वस्तु अर्थंतर नहीं सर्वमिति नहीं इति मनवास्ट चित्त समर्पण विषय भूत एक अंतराल काले विजाती प्रत्ये विचिद विचिद जायम सजा प्रत्यावृत्तिर अयोगिपि योगाभ्यास नहीं करने पर सजातीय प्रत्येक आवृत्ति होगी सजातीय प्रत्योग की आवृत्ति ध्यान करने बैठा थोड़ा थोड़ा चिंतन क्या बीच बीच में इधर उधर चिंतन करने रहा तो सजातीय प्रतियोगिता आवृत्ति हुई एक घंटा बैठा दो चार दस बार भगवान का चिंतन किया और बाकी इधर उधर घुमा अंतराल काल भी प्रत्यय अंतराल काल में विजातीय प्रत्यय होते हुए चिंतन करता है विच्छिदिक्छिद जाए मान्य विच्छेद करके ध्यान का विच्छेद करके विलक्षण चिंतन होता है होने पर भी सजातीय प्रतियोगिता आवृति होगी अयोग्य न योग अभ्यास नहीं करने पर सजाते प्रत्यय की आवृत्ति तो कर दिया भीजी भीजी में अभी चिंतन कर लेता है थोड़ा जब करते में फिर मन इधर उधर भागता है इतिहास कहते कर नहीं ऐसा नहीं केवल सजाते प्रत्यय की आवृत्ति हो जाए ऐसा नहीं विलक्षण प्रत्यय से अनंतरित व्यवहित नहीं होना चाहिए तभी अभ्यास उसका नाम है अभ्यास वैराग्या चित्त को निरुद्ध करने के लिए अभ्यास ऐसे अभ्यास है लगातार उसका चिंतन करे बीच में अन्य प्रत्यय नहीं हो अभ्यासाख्यन योगे नुक्त चेत से उन्नति अभ्यास हो गया सच अभ्यास योग अभ्यास ही योग है <स> <unanimous> तेन युक्तम का तत्व व्यापृतम योगे न चेतन योगे का चेत उसमें व्यापृत होगा तो अभ्यास ही करता है परमात्मा लगा है तेन चेतसा ठीक है मैं तृतीया परमृष्ट अभ्यासमी पामृशते तृतीस युत अभ्यास तृतीय द्वारा जो अभ्यास योग कहा गया त्रेट व्यापत योगी न करके उसी अभ्यास योग में योगि का चे व्यापत व्यापार करता है अभ्यास योग में अभ्यासी कर्ता रहता है नाकृता चेतस्त था आशंख्य विषय योगी न प्राकृत सामान्य पुरुषों का चित्त ऐसा नहीं है ऐसे योगी कि योग्य का चित्त ऐसा होता है अभ्यास करने पर बार बार योग अनुसार करने पर ऐसे चित्त होता है लगातार चिंतन होता है एक विषय में विलक्षणा प्रत्येक बीच में नहीं हो तेन चेताना तत्त चेतो विषयातर परामर्शित न तरी परम पुरुषार्थ प्राप्ति हेतु सी आसं क्या है चेतरी विषयांतर पार विचार करे तो हेतु नहीं हो नामीनागामी अन्य नहीं नान्य विषयांतरे गन्तुम शीलमस नान्यमी अन्द्र नहीं जाए ऐसी चित्त स्थिर हो जाए तब तेना पर दिव्य प्राप्त करता है ऐसे चित्त न गापुना टीका विषयानरपार्यम अभ्य अनुज्ञातुम ताक्षी ना अन्य अन्यगामी अन्य हो जाएगा नान्यल्य उसका स्वभाव ही अन्यगामी नहीं हो प्रमादिक जो विषयांतर पर हो जाता है अभ्यास काल में उसको अनु, अभ्य अनुज्ञा अनुज्ञा की प्रमाण से थोड़े हो गया क्या ऐसा नहीं चलेगा अब प्रत्यल प्रत्यय विषया नहीं तेना तापर्याद अपरामृ तो अर्थांतरण परम पुरुष निष्ठे ऐसे तत्पर होकर के अपरामृष्ट अर्थांतरण अन्य अर्थ का परामर्श नहीं हो इसलिए तात्ल्य अन्य अर्थ परामर्श नहीं हो परम पुरुष परम पुरुष अनिष्ठ परमात्मा तनशित तदेव तदे पुरतिशय तम यद अखिल अन अनशय आनंद त्याख्याख्यानमें अदेष्ट नितिशय्त भाष्य में पुरुष निर क्या है हैखिल अन से है कोई अनत उसमें नहीं है अन्य से आनंद निरत्य से आनंद रूप परमात्मा है <coughs> तहले तो व्याख्यान वा नेह व्याख्यान अपेक्षित है निरत्य से आनंद है और कोई भी दुख का संबंध नहीं है यही परम पुरुष है निरत से पुरुष है यश्चो आदित्य इत्यादि श्रुति में जो आदित्य में करता दिवी सूर्यमंडल दिव्यम कार्थ दिव्य भिव्यम सूर्यमंडल उसको याचि गाप्त करता है हे अनुचिंतेन। चिंतन करता हुआ ध्यान करता हुआ शास्त्राचार्य उपदेश अनुध्या अनुचितन अनु पश्चात किसके पश्चात शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ठीक है तेष तो अभिव्यक्तिरवन तो दिव्य आदित्य मंडल में रहता है और सर्वव्यापक है तो आदित्य मंडल में कैसे है तो वहाँ विशेष अभिव्यक्ति होने से वहाँ भवनम विशेष अभिव्यक्ति ही सर्वत्र होने पर उसके अभिव्यक्ति विशेष प्रमाण से पुरुष तेन चेतसा यथोतम तो पुरुष अनुचिंतन यात तो से नान्य गेत के द्वारा ऐसे पुरुषों का अनुचिंतन ध्यान करते हुए तम उसको प्राप्त करता है अनुचितन अनुश् अनुश् व्याच्ची अनुचितन का अर्थ पश्चात व्याख्यान करते शास्त्राचार्य उपदेश अनु ध्यान शास्त्राचार्य उपदेश ग्रहण करके ध्यान करते हुए उसको प्राप्त करता है चिंतन का अर्थ व्याकृति ध्यान धी चिंतायन चिंतन करता है तो ध्यान करता है श्लोक टीका चक्रा किति चिंतन करते चिंतन करते हुए याति याति ठीक है मैं ऐसे चिंतन कर्तव्य चकरा कया वा नाड़क्रमन अन्कृष्ट किस नाड़ी से उत्क्रमण हुए प्राप्त करता है। त्याद्वारा प्राप्य से पुरुष सेशणा दर्शय ध्यान के द्वारा प्राप्त से पुरुष है उसका विशेषण दिखाते हैं उच्यते कि विशिष्ट च पुषं या उच्य है कविं कविं सर्वस्य सर्वस्य पुराण मनुषासीता मनोरणीयांस मनुस्मदित मादी वर्णं तमस पता कवि पुराणम अशासीताश धाता अचिन्म आदित्यवर्ण तमस पा तो परमात्मा कैसे कभी क्रांतदर्शी सर्वज्ञ पुराणम चिरंतन नित्य अनुशासितारम सब को अनुशासन करने वाले जगत का अनुरणिया अनुतर है अनुरुस्मरित यह अनुस्मरित जो चिंतन करता है किसके सर्वस सबके धारण करने वाले प्राणी के कर्म फल को अचिंत रूपम अचिंत्यम रूप में उसका रूप अचिंत्य आदित्य वर्णम तमसपा अज्ञान से पर आदित्य तुल्य वर्ण स्वयं प्रकाश कर दर्शनम सर्वज्ञ टीका में क्रांत दर्शितम अतिताशेष वस्तु न दर्शनशील दर्शनशील सब वस्तु को जानने वाले क्रांतदर्शी तेनाली अर्थमा तो क्रांतदर्शी शब्द से क्या निष्पन्न हुआ अर्थ सर्वज्ञ सब को जानने वाले चिंतन चिरंतनम, चिरंतनम आदिमत सर्वस्व कारण अनादिम चिरंतन का है पुराण का चिरंतन आदि वाले जितने आदिमत मतलब कार्य जितने सर्वस्य कार्य से कारण सब कार्य के कारण होने से सब कार्य के जो कारण होगा वो आदि मत होगा तो उसका भी कोई कारण होगा तो सब कार्य के कारण का अर्थ उसके आदि नहीं है, अनादि है। ये चिरंतन नकार अनादिंग अनुशासितारम सर्वस्व जगत है प्रशासितारंभा सूक्ष्म आकाश आदि अच्छा सबका प्रशासित आरम हो गया सबका शासन करने वाले और अनोरणिया अनु से भी अनुतर अनु कांशम सूक्ष्म आकाश सूक्ष्म परमाणु सूक्ष्म है आकाश परम, यथा सर्वगौतम सूक्ष्म आकाश नकाश्म का उससे भी और सूक्ष्म पृथ्वी उसके भी सूक्ष्म जलो इसी कारण से सूक्ष्म होते होते आकाश आकाश का जो <coughs> कारण है उससे भी सूक्ष्मांतर सूक्ष्मित का अनुचि टीका में यो यथो अनुचि सप्ताह में अनुचितन यात्री पूर्व नोजना इसे परमात्मा को जिस चिंतन करता है उसको ही प्राप्त करेगा अनुचिंतन यात्री पूर्व स्लोग विशिष्ट जातियादी मतों यथोत अनुचित फलवी न तो अस्मदादी नाम इतिहास विशिप्त जाति हो आदि से ऐसे ज्ञान हो कुछ विशेष हो, हो तब चिंतन करेगा तब तो परमात्मा प्राप्त करेगा सामान्य हम लोग चिंतन करें तो नहीं होगा ऐसा संक्राह बात नहीं यह कश्चित जो भी कोई हो परमात्मा चिंतन करेगा तो ऐसे चिंता करेगा ज्ञान हो तो प्राप्त करेगा सर्वस्व फल धातारम फलम अथवा ब्रह्म सूत्र फलम अथ उपपति, फला कर्म फला। उपपति। फल कर्म फल उपासना फल सब अतः परमात्मन उपपत्ति जो सर्वज्ञ है वही फल दे सकता है सर्वशक्तिमान मान अन्य नहीं दे सकते इसे जो जो कर्म करता है जिस किसी देवता का ध्यान करेगा सबका फल परमात्मा ही देंगे सर्वस्य कर्म फल जात कर्म फल सबको देने वाले विचित्रतया प्राणीभ्यो विभक्ता कर्म फल विलक्षण है प्राणी को विभुक्त कर देने वाले विभजा विवाह करके किसको क्या किसको देने वाले कर्म के फल अचिंतरमेय ध्रुवि में आसद अप्रमेय ध्रुव परमात्मा अप्रमेय है इसको लेकर कहते अचिंत्य रूप टीका मैं नी रूप वस्तु तो अस्त परमात्मा का को कोई वास्तव नहीं अपवपदे वही न्यायत ब्रह्म सूत्र में अपवव रूपवद नहीं तो माया से रूप धारण होता है कल न अस्मदा भी शक्यते चिंतित अरे माया से कल्पित होने पर भी उस स्वरूप अस्मदादी भी चिंत न शक्य थे नियतम ना्यूप नियतम निश्चित रूप नहीं विद्यम क् चिंत शक्य चिंत्य रूप अरे माया से कोई रूप हो तो भी चिंतन करना कठिन मूल कारण अज्ञात तत्कार आगे तम आदित्यवर्णम आदित्य सेव नित्य चैतन्य प्रकाश वर्ण य आदित्य सेव वर्ण यित्य चैतन्य प्रकाश वर्ण तम आदित्यवर्णम आगे तमस परस्तादी का मूल कारण अज्ञात मूल कारण अज्ञानम तत्कार्याच अज्ञान का जितने कार्य है उसका कार्य जगत परस्ताद उससे पर उपरिषा व्यवस्थित अज्ञान तत्संध इतमसास्ता अज्ञान अज्ञान कार्य से पर है लक्षण मोहांधकारा अज्ञान अज्ञानरक्षण जो मोहांधकार उसे पर परमात्मा तो है स्वयं प्रकाश रूप तो हम अनुचिंत उसका चिंतन करते उसको प्राप्त करेगा ये तो पूर्व नाम इतच सफलत्वाद् सफलता भगवान का अनुस्मरण चिंतन सफल है इस अवश्य करना चाहिए इतिहास <coughs> यान काले मनसा मनसा काले मनसाचल भक्तिया भ्रुवो मध्य प्राण आवेश सम्य सतम परम परम दिव्यंपै प्रयान काले, काले मरण काले में अचल न मनसा चलन बल से तो मन के द्वारा भक्तिया युक्त भक्ति से युक्त और योग बल नहीं चाहो योग बल से युक्त उसे युक्त हो करके प्राणम भ्रूवर मध्य आवश्यक सम्यक आवश्यक प्राण को भ्रू के मध्य में रखकर के सतम परम पुरुषम दिव्यम उपी परम पुरुष दिव्य को प्राप्त करता है मरण काल में ऐसे योग अभ्यास करके भ्रुव मध्य प्राण आवश्यक आज्ञा चक्र टीका में कदा तद तो अनुस्मरणी प्रयत्न अतिरिक्त अभ्यर्थते प्रयाण काले उसका चिंतन कर अधिक प्रयत्न प्रयाण काले कथम तथा अनुस्मरणमकरण कलापरिक मत्या कैसे उसका चिंतन करना है ऐसे उपकरण कलाप समूह की जो चाहता हुआ उसके लिए कहते मनसा मनस अचलमन के द्वारा यो अनुस्मरेत सीम उपय जो चिंतन करेगा ऐसे परमात्मा क्या प्राप्त करेगा सतरा शतम पुरुष थी दिव्यों को प्राप्त करे दिव्य पुरुषों को मरण काले क्लेश बाहुल्य प्राचीन अभ्यास भ्यासाधित बुद्धिवैभव भगवान अन्स्मरन यथास्मृतम देहाभिम निर्गत उपग्छती माले क्लेश तो बहुति अत्यंत कष्ट क्लेश बाहुल्य किंतु प्राचीन अभ्यास प्रसादअसाधितुद्धिवैव प्राचीन अभ्यास बार बार अभ्यास करने उसके उसके प्राप्त होता है आसादित प्राप्त बुद्धि का वैभव बुद्धि होता है बुद्धि वैभव जिसने प्राप्त किया वह आसादित बुद्धि वैभव भगवंतम अनुस्मरण भगवान का चिंतन करता हुआ यथाशुत जैसे स्मरण करता है इसे प्राप्त करेगा देहाभिमानिगमान देहाभिमान के बाद उपग्छती प्राप्त करता है <coughs> साधन मनसुद मन से नाचन एक भगवदुस्मरण मन मन तंचल्वात्म ईश्वरी सिद्ध्य मन तो चंचल चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्र ईश्वरी सिद्ध नोगा कथम तेनालीस्म कैसे अनुस्मरण होगा इसलिए का अचल मनसा अचल कैसे होगा अनुस्मरणे प्रयत्नना विषय ईश्वरा अनुस्मणे प्रयत्न प्रवर्तिषय विमुख तस्वीर अनुस्मण्य पौ पौनपुन्य प्रवृतिया निश्चली ततचल ईश्वर प्रयत्नना प्रयत्न प्रवर्तिश्वरा अनुस्मरण से प्रयत्न से मन प्रवृतः वमुख विषय सट है तस्मे अनुस्मरण योग्य परमात्मा अनुस्मरण के योग्य परमात्मा पवन पुण्य न प्रवृतिया बार बार उसकी प्रवृति मन इधर उधर चल जाता है उसको ला फिर लक्ष्य में लगाना ध्यय में लगाना मन को खींच करके बार बार बार बार अभ्यास करने से निश्चली कृतम निश्चल हो जाता है मन तथल विकलम चलन विकलम मन होता है इससे चलन भाष्य में प्रयाण काले कार मरण काले मनसा चले अचलन का चलन वर्जित नीका में अचलन चलन चाहिए चलन प्रतीक तो तो किसके पर चलन, ना ना? नहीं। चलन ना। का है नही चलन वर्जित संप्रत अनुस्मरण विशेष अनुस्मण के अधिकारी कौन है भक्त भजन भक्ति तयायुक्त भक्तुक्त योग बलन सेल से भी युक्त योग सबलम योग बलम योग बल क्या है समी ज संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थरीय लक्षण योग बलम तेन चवित ये अधिकारी समाधि ज संस्कार समाधि ध्यान समाधि अभ्यास करते करते समाधि जन्य संस्कार जिस विषय का जो चिंतन करता है तद तो जन्य संस्कार बढ़ता है समाधि बार बार करने से समाधि जन्य संस्कार होगा संस्कार का प्रचय एकट होने पर बहुत संस्कार होने पर तजनित उससे उत्पन्न होता है चित्त की स्थिरता है यही लक्षण योग बल उससे हो ठीक है मैं परमेश्वरे परे ना सहित विषयांतर विमुखो अनुस्मरते परमेश्वरे में, परमे परमे में अत्यंत प्रेम के साथ विषयांतर हो यही अनुस्मरण करने वाला है योग बल में स्फुरी समाधि संस्कार प्रच योग समाधि समाधि चित्त से विषयांतर वृत्ति निरोधन परस्मिन ये समाधि विषयांतर वृत्ति निरोधन विषयांतर में चित्त रहता है विषयांतर का चिंतन करता है विषयांतर चिंतन करते होगी परिणाम होगा उसका रोकना अन्य विषय का चिंतन नहीं हो परस्मिन स्थापन पर ब्रह्म में उसको रखना बिल्कुल समाप्त करके सुन हो गया तो लय अवस्था है वो सही परस्मिन में स्थापना करना यही बलम संस्कार प्रचय योग हो गया ही परमात्मा में स्थापन करना लक्ष्य में ध्येय में लगाना अन्य विषय से हटा कर उसका बल क्या है संस्कार प्रचय उसमें बार बार स्थापन करने से संस्कार होता है बहुत ध्यय एकाग्र करम संस्कार प्रचय ध्यय ध्याय एका में एकाग्रता करना तेन तत्व स्थर्य इसलिए परम ध्येय में स्थिर हो जाएगा सुचितम तेन ते ते भी अन्वय अन्ना चेगबल याती किसी कर्तव्य पर प्राप्त कर पूर्व हृदयपुंडी के वशी चित्त चित्त को पहले हृदय कुंडली का कमल में अपने बस में स्थिर करने के बाद ठीक है रखकर में स्वभाव तो विषय स्वभाव चित्त का विषय में व्यापार होता है प्रयत्न नहीं करने पर भी चित्त इधर उधर विषय चिंतन करता है जैसे जैसे पहले का संस्कार चित्त उसका चिंतन करता है तेब्य विमुखी कृत्य तेब्य विमुख कर हटा करके चित्त हो हृदय पुंडरीका कारे पर स्थापनीय हृदय का कामल के तुल्य परमात्मा का स्थान परमात्मा व्यापक सर्वत्र रहे वहाँ अभिव्यक्त होते इसे वहां स्थिर करना है बार बार अथ यदि अस्मिन ब्रह्म पूरे इस श्रुति में कहा ब्रह्म का पूरे हृदय कमल है इत्यादि श्रुते त्र चितम वसीकृत्य चित्त को उसमें रखने बार बार स्थापना करने पर स्थिर हो जाए तो अपने में हुआ क्योंकि चित्त बार बार दौड़ता है उसको स्थिर करने से वसी क्यूपन अभिन करके आदो पहले करके अनंतरम कर्तव्य उपदिश उसके आगे क्या करना पहले अपने चित्त में हो आगे करना त्वाम तो तो ऐसे हो जाये पुनर्मी वसीकरण करने, करने पर उर्धगाम नाम पूर्व मध्य प्राणमा आवेश स्थित अप्रमत सन् सुद्धिमान योगी उसी उर्ध्व कवी पुराणम तमुषम उपैंप्य नालिया उर्ध्वगामिनी ऊपर जाने वाली नाड़ी ईडा पिंगले दक्षिणोत्तरे नाड्यू दक्षिण में ईडा है पिंगला ईडा से पिंगला से ईडा पिंगले दक्षिणोत्तरे नाड्यू दक्षिण और उत्तर दोनों नाडी ईडा और पिंगला हृदयात हृदय हृदय से निकले निरुद्ध उसको रो करके तस्माद हृदयग्राद उगमन शीलया उस हृदय के अग्र से उध जाने वाली उमनशिला कंठावल स्तन सदस्य मांसखंड प्रापिय कंठ में अवलंबित स्तन सदस्य कंठ सदस्य मांसखंड उसको प्राण को लेकर के प्राप्त करके तेन अध मार्ग से भ्रुवोर मध्य तो प्राणों को तो प्रवेश करके अप्रमादवान करम प्रमाहित ब्रह्मरंध्राद्रम्य ब्रह्मेगा तो मत समय कवि पुराणम इत्यादि विशेषण परम पुरुषों को तो प्राप्त करता है और उपगछति तो स्थापन कैसे करेगा भूमिजयक्रमण भ्रगोर मध्य प्राणमा भूमिजय क्रमण भूमिया दिनाम पंचानम भूतानम जय जय वसीकरण ये सास बाह तरफ डायने तरफ चलता है अभ्यास करने पर प्राणायाम करेगा अभ्यास करेगा तो जब चाहेगा बाएं तरफ चला सकता है डाइनी तरफ चला सकता है दोनों बराबर चले ध्यान करने के लिए ये दोनों समान रूप से चलते हैं, समान दोनों में तो बीच में सुसमना उसी समय ध्यान अच्छा लगता है ये देखना जब बाय डाइने दोनों समान रूप से चलते हैं तो ध्यान करो तो मन एकाग्र होगा दोनों समान किसी में आते नहीं कम नहीं अब थोड़े अभ्यास जो मन एकाग्र करता है अभ्यास करेगा तो दोनों समान होगा समान दोनों चलता है तो ध्यान लगेगा समान चल रही तभी जब समान चलता है तो ध्यान करो देखो एकाग्र हो जाएगा तो उस समय में चलते समय उसमें नाड़ी जाकर के तो प्राण योग यो, अभ्यास करके इसे निष्क्रमण हो ये तो पता है भूतानाम जय भूमिजे, एक एक पृथ्वी जला का जय वसीकरण जब ध्यान करेगा संयम तब तो त्रयम एकत्र धारणा ध्यान समाधि किसी विषय में धारणा ध्यान समाधि तीनों करने पर बार बार करने पर जिस पहला अभ्यास हो मन को लगा करके धारणा ध्यान समाधि कर पाए तो जिस विषय में ये संयम करेगा धारणा ध्यान समाधि करेगा तद विषय का सामर्थ्य आ जाता है उसको जीत लेता है अपनी इच्छा से उसको चलन स्थिर कुछ कर सकता है इसे भूमि का जय पृथ्वी आदि को क्रम से जय करेगा अपने वशीभूत कर देगा पंचान भूतान जय वशीकरणं, भूमि आदि क्रम से पांच भूतों को वशीकरण कर भूत स्वाधीन चेस्टा वैशिष्ट ये भूत में स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट अपने अध्ययन से चेष्टा हो जाएगी अपने अध्ययन से भूमि में चेष्टा तभी ऐसे चेष्टा से भूमि में डूब जाता है जड़ में जैसे डूब जाते हैं भूमि में डूब जाएगा भूमि का इधर दर उधर जाएगा डूब जाएगा निकल जाएगा ऐसे तब द्वारा ऐसे भूमि ज करके योग अभ्यास करने पर अभ्यास बहुत करने पर सामर्थ्य आता है योग दर्शन में सब कहा गया है सतम इत्यादि व्यास परम पुरुषम उपैदि दिव्य उसके व्याख्यान कहते स एवं स एवम बुद्धिमान योगी ये बुद्धिमान योग अप्रमत प्राण को स्थापन करके मध्य आज्ञा चक्र है आज्ञा चक्र में प्राण को स्थित करके सम्यक अप्रम अप्रमाद रहित होकर बुद्धिमान योगी कविम पुराणम जो सर्वज्ञ है अनादि है परम पुरुष है उसको प्राप्त करता है दिव्यम कहा है दुर्तनात्मक प्रकाशात्मक है श्लोको काले य कहनेचि मंत्राले भगवदनुस्मरणे प्राप्ति सती अभिधान नियन्तुम स्मर्तव्य प्रकृतपौरम वृद्ध प्रसिद्धिया प्राणीकतमा चित मंत्रि न जिस किसी मंत्र शब्द के द्वारा ध्यान काले भगवत अनुस्मरण प्राप्ति भगवान का चिंता न प्राप्त तो होता है अभिधान अभिधान नियमन करने के लिए स्मर्तव्य प्रकृत परम पुरुष से स्मरण के विषय स्मर्तव्य प्रकृत परमात्मा उसका अभिधान वाचक शब्द से नियमन करने लिए। के लिए त्रैविद्य वृद्ध प्रसिद्ध थीन विद्या वेद के वृद्ध प्रसिद्धि से प्राणिक वक्ष आठ टीका में कुछ अधिक नहीं चाहिए दर्शन के बाद वक्ष उपायन प्रतिपीसी ब्राह्मणो वेद विद्वनाद अभिधान करो भगवान वक्ष उपायन आगे उपाय कहेंगे प्रतिपीसित प्रतिपत्व मिष्ट है वेद विदि वेद विधि कहते वेद को जानने वाले कहते हैं ही वेद विधि वशेषण तो। उसका अभिधान माचक शब्द कहते भगवान उपाय वक्षम ओंकार आगे उपाय ओंकार कहेंगे यदा वेद विदो वीदो विशं यद तय वीतरागा यदिछन तो ब्रह्मचर्य चरते तत्ते संग्रहेण प्रवक्षे अक्षरा विनाशी ब्रमदेद वह कहते यदीतरागा विशंति वीतराग यति जिसके प्रवेश करते ज्ञान अनुदात्म को जाते हैं यदिछन त्रह्मचर्य चलते जिसकी इच्छा करते जिसको जानने की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य आदि पालन करते तत्पदे संग्रहण प्रवक् उसी पद को संग्रह संक्षेप से मैं कहूंगा में अक्षरम न अक्षर थे अक्षरम अविनाशी अक्षर न कक्षर अक्षर अविनाशी अर्थ वेद विद वेद को जानने वाले वेद को जानने वाले वाले कदम ठीक है अविष प्रतीचि ब्रह्मी वेदार्थविदन प्रत्येगात्मा ब्रह्म अत दृग्रप दृश्य नहीं ज्ञान का विषय नहीं अभिषे अप्रम तो अभिषेक यदि प्रत्येक ब्रह्म है वेदार्थ को जानने वाले भी वेदार्थ विधान बचनो कैसे उसके ब्रह्म के ऊपर कहेंगे अभिषेक अत्यक्त आयी थी अभिषेयत्व तो नहीं कहते विषयत्व तो नहीं अभिषेक तो को त्याग नहीं करेगी अभिषेयत्व तो का त्याग करके नहीं अत्यक्त तो आयु हुई थी श्रुति मुझा आ रही ने इसे प्रश्न किया था ब्रह्म के विषय में प्रश्न में अभिषेक ब्रह्म के ऊपर में कुछ कहे तो परास्त हो जाएगा और नहीं कह पाए तो अज्ञान हो जाएगा इसलिए आज्ञा बढ़े उत्तर दिया अभिषेक तो स्वयं नहीं कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान लोग ऐसे कहते हैं ऐसे करके उत्तर दिया एक ती तद अक्षर गार्गी ब्राह्मण अभिवादन थी जी अक्षर ब्रह्म है गर्गी ब्राह्मण अभिवादनती ब्रह्म ज्ञान लोग को कहते ऐसा ब्रह्म ज्ञान लोग कर उत्तर दिया अर्थात मैं नहीं कहता हूँ ऐसे ब्रह्म ज्ञान लोगो कहते नहीं ऐसा अभिषेक तो नहीं कहा स्थूल मनोन इत्यादि तथा तो तस्मी अभिषेक सर्व विशेष शून्य वचनम अनुचित फिर भी अभिषेक है ब्रह्म निर्विशय से सर्व विशेष शून्य कोई विशेषा नहीं जिसमे कोई विशेषा नहीं उसमें क्या शब्द प्रयोग करना है वचनम अनुचित कहते हैं सर्व विशेष निवर्तक अभिवंती ब्रह्म लोग कहते है सर्व विशेष निवर्तक नहते क्या कहते अस्थूल अनु इत्यादि अस्थूलम अनु इत्यादि ज्ञानी लोगो कहते हैं करके अक्षर ब्रह्म के ऊपर याज्ञ बलिका नहीं कहते हैं शुद्ध में कुछ क्या ही कहते इत्यादि वेदविदो वद यदअरम वेदविदो बदंती ये अक्षर ब्रह्म को वेद ज्ञानी लोग कैसे कहते हैं अस्थूलम इत्यादि कह करके निर्विशेष ब्रह्म है ओ श नो मित्र शु शो भगव इंद्रो बृहस्पति शो